कवितावली उत्तरकांड मिला शाप पाप गुह गिद्ध को मिलाप सबरी के पास आप चली गए हो सो सुनी मैं सेवक सराहे कपिनाय को विभीषण भरत सभा सादर शे सुर धुनी मैन आलसी अभागी अभी आरत अनाथ पाल साहिब समर्थ के मनगुनी कुमें बंधु राम शिला बनी हुई अहिल्या के शाप और रूप साप निषाद तथा गिद्ध जटायु से मिलने की बात सुनी और सबरी के पास स्वयं बिना बुलाए चले गए यह सभी मैं सुन चुका हूँ आपने स्नेह एवं आदरपूर्वक भरत जी के सामने सभा के बीच अपने सेवक बानर राज सुग्रीव की और विभीषण की गंगा के समान पवित्र कहकर प्रशंसा की मैंने मन में अच्छी तरह विचार कर लिया कि आलसी अभागे पापी आर्त और अनाथों का पालन करने वाले समर्थ साहब एक आप ही हैं तुलसीदास जी कहते हैं दोष दुख और दरिद्रता का नाश करने वाले हे दीन बंधु राम आपके समान दया दुनिया में दूसरा नहीं है मितबाल बंधु दोनों दशकंध बंध सबरी जटाई को लंक जरी जो है जी सो को कहो ऐसे साहिब की सेवा न खाई को बड़े एक एकते अनेक लोक लोकपाल अपने अपने को तो कहे को साकरे खटाई बे, बे, बे को सा करे के राम सो न साहिब न कुमति कटाई को बाली के भाई सुग्रीव को अपना मित्र बनाया उसके पुत्र अंगद को दूध बनाया रावण जैसे शत्रु के भाई विभीषण को मंत्री बनाया जटायु और सबरी का श्राद्ध किया तथा लंका को जली देख चित्त में विभीषण के लिए चिंता सी हुई कि जली हुई लंका मैंने इन्हें दी कहो भला ऐसे स्वामी की सेवा में कौन नहीं निभ जाएगा अनेकों लोगों में वहाँ के लोकपाल एक से एक बड़े हैं अपने अपने स्वामी को भला कौन घटाकर कहेगा परंतु दुख में सेवन करने को सराहने की और स्मरण करने को भगवान राम के समान कुमति की निवृत्ति करने वाला कोई दूसरा स्वामी नहीं है भूमिपाल ख्याल ब्याल पाल नाकपाल लोकपाल का कारण कृपाल में सब के जी की ठाहली कादर को आदरू काहू के ना ही देखियत सबन सुहात है सेवा सुजान ताहली तुलसी सुभाय कह नाही कछ पछपात को सभा लु खास माहली राम ही के द्वारे पे बुलाई सन माहियत भोसे दीन दूभरे कपूतपूर का काहली पृथ्वीपति नागपति देवलोक के स्वामी और लोकपाल ये सब कारणवश कृपा करते हैं मैं सभी के जी की थाह ले चुका हूँ कायरों का आदर किसी के यहाँ देखने में नहीं आता सबको सेवा में दक्ष सेवक चुहाते हैं तुलसी तो सत्यभाव से कहता है उसे कोई पक्षपात नहीं है भला किस स्वामी ने रीछ और बानरों को अपना खास माहली रनिवास का सेवक बनाया है ही रामचंद्र ही के द्वार पर मेरे समान दिन दुर्बल कुपूत कायर और आलसी का बुला कर सम्मान किया जाता है सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यो गुण पथक पियासे लेखे जोखे जोखे चित तुलसी स्वार देखे देवता देवयथ के गिथ मानो गुरु कपिफाल माने बीत के पुनीत गीत साके सब साहिब समर्थ के और भूप परखे तो ताड़ लेते लसम के तो ही कुप के सामने सेवानुकूल फल देते हैं बिना गुण रस्सी के पथ के पथिक प्यारी प्यासे चले जाते हैं तात्पर्य है कि जैसे बिना गुण डोरी दो, के कुप से जल नहीं आता वैसे ही बिना गुण के राजा लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता गोसाई जी कहते हैं शुद्ध चित्त से भली भांति हिसाब लगा कर देख लिया कि स्वार्थ के लिए धन देने वाले देवता तो बहुत से हैं परंतु जिन्होंने गिद्ध को गुरु पिता के समान माना और वानर भालुओं को मित्र समझा ऐसे समर्थ स्वामी के सभी गीत और कीर्ति कथाएँ पवित्र हैं और जितने राजा हैं वे सब तो अपने सेवकों को अच्छी तरह से जांच कर सुराख करके तौल कर तथा तपा कर लेते हैं परंतु हे दशरथ के राजकुमार निकम्मों के प्रभु तो बस आप ही हैं केवल राम ही से मांग रीति महाराज की निवाजी है जो मांग सो दोष दुख दारिद्र दरिद्र कह कह छोड़ी है नाम जा काम तरु देत फल चारिता तुलसी तो बिहाई के बबूर हे नगोड़ी है जाचय को नरेश देश देश को कले सु करे दे है तो प्रसन्न हुए बड़ी बड़ाई बाड़ी है कृपा पाथनाथ लोकनाथ नाथ सीता तज रघुनाथ हाथ और काहिओढ़ महाराज की यह रीति है कि जिस याचक को अपनाते हैं उनके दोष दुख और दरिद्रता को दरिद्र छीण करके छोड़ते हैं जिनका नाम रूप कल्प वृक्ष चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला है गोसाई जी कहते हैं उन्हें त्याग कर बबूल और रेड़ कौन रोपे राजाओं से याचना कौन करे और देश विदेश घूमने का कष्ट कौन भोगे जो प्रसन्न होकर बहुत बढ़ कर देंगे तो एक दमड़ी से अधिक न देंगे कृपा के समुद्र लोकपालों के स्वामी सीतानाथ श्री सी रामचंद्र जी को छोड़कर और किसके आगे हाथ फैलाया जाए जाके के बिलोक लोकप लो होत बिह सुठो रही सो कमला कोट झवै तलता करोट कलारिझ वै सु कहें तुलसी तू ल जान मागत कु जानक जीवन को चन भय जरि जाओ सो तिह सो जिह जो जात ओरही जिसके दृष्टि मात्र से मनुष्य लोकपाल हो जाता है और देवता लोग सुंदर शोक रहित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं वह लक्ष्मी अपनी स्वाभाविक चंचलता त्याग कर करोड़ों उपाय से विष्णु रूप थी रामचंद्र जी को रिझाती हैं गोसाई जी कहते हैं कि तू उनका कहलाकर कुत्ते को दिया जाने वाला टुकड़ा दुख भोग मांगने में लज्जित नहीं होता ज्ञान की जीवन श्री रामचंद्र जी का सेवक होकर भी जो दूसरे से मांगता है उसकी जीभ जल जाए जब पंच मिले जड़ पंच मिले जही देह करी कर नी लख धर नी धर की जन की कहू क्यों कर न संभार जो सार करे चर की तुलसी कहु राम समान को आन है सेवक जा जासुर माघर की जग मेघत जाहि जगत पति की परवाह है ताज कहां ता भला उस धरणी धर की लीला तो देखो जिसने पांच जड़ तत्वों को मिलाकर यह देह बनाई है इस प्रकार जो चराचर की संभाल करता है कहो भला अपने भक्तों की संभाल वह क्यों न करेगा गोसाई जी अपने से ही कहते हैं हे तुलसीदास बतलाओ तो राम के समान दूसरा कौन है जिसके घर की किंकरी लक्ष्मी है इस संसार में जिसे उस जगत पिता का ही भरोसा है वह मनुष्य की क्या परवाह करेगा जग चीजान जा नहीं रे जह जा चत जा चकता जर जा रिजोर जहा नहीं रे गति देखो बिचार बिभी अरु आन ये हनुमान ही रे तुलसी दो संकट के पान ही रे संसार में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए यदि मांगना ही हो तो जानकी नाथी रामचंद्र जी से मन ही में मांगो जिनसे मांगते ही याचकता दरिद्रता कामना जल जाती है जो बरबस जगत को जला रही है विवेशन की दशा का विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावा के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण रूप श्री रामचंद्र जी को भजो